आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन। मधुबन, 90.4 सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ आज के शो में हमारे साथ फिर से एश कुमार जी हैं, जो साइकोनिक और हिप्नोथेरापिस्ट हैं, और साथ ही साथ काफी अच्छी जानकारी रखते हैं की कि किस तरह किस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए वो भी बातें बताते हैं तो आइए आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार ओम शंक यश कुमार जी आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग काफ़ी समय पे जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ इस तरह की बातें आती हैं जहाँ पर जैसे कि वाइट पैचेस चेहरे पे आते हैं या घुटनों में दर्द होता है या हड्डियों में दर्द होता है तो उस समय डॉक्टर लोग एक शब्द यूज़ करते हैं अरे आयरन की डिफिशियंसी है कैल्शियम की डिफिसेंसी है कैल्शियम की कमी है खून की कमी है ये सारी बातें सामने आती हैं अब इन चीज़ों को कैसे हम लोग पूरा कर सकते क्या इसके ऊपर कुछ आपके विचार ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा आपका क्योंकि बहुत बेसिक लेवल का बहुत ही बुनियादी सवाल आपने पूछा है और इसके बारे में सभी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इसका भी संबंध हमारे अपने विचारों से हमारे अपने संस्कारों से है जैसे आपने कहा कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है आयरन डेफिशिएंसी है बी ट्वेल डेफिशेंसी है डाइजन की डिफिशियंसी है या विटामिन ए की डेफिशियसी है तो ये तो भौतिक रूप में ये फिजिकल लेवल पे डिफिशंसीज हो गई हैं। लेकिन यदि हम इसको बैकट्रेस करें तो हकीकत में हमारे स्वभाव संस्कार में हमारे एटीट्यूड्स में ऐसा कुछ होता है जिसके कारण से ये डिफिशियंसि होती है ये हर एक तरह का द्रव्य बनाने के लिए शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं वो काम करना चाह रही है लेकिन हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है हमारे पास ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिसके जरिए हम उन्ही ग्रंथियों से बनवाएं बल्कि हम ये करते हैं कि बाहर से ये गोली ये इंजेक्शन ले लो और वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी ये एक फॉरेन मैटर है ये एक्सटर्नल चीज़ है वो आएगी शरीर के अंदर कितना वो उस शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा कितना उसको यूज़ करेगा पता नहीं और जितना नहीं चाहिए तो उसको फेंक देगा लेकिन जो शरीर के अपने अंदर से निर्माण किया हुआ अगर ये चीज़ें हैं जैसे कैल्शियम है, है विटामिन ए है आयरन है बी है मल्टीविटाम है तो वो पर्याप्त मात्रा में होगा और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा अब इन कमियों का कारण क्या है तो बहुत गहरी बात है ये इसलिए हम चाहते हैं कि सभी श्रोता बहुत ही ध्यान से सुने कि ये हकीकत में जो कमी है ये स्थूल लेवल की कमी नहीं है नहीं। जैसे आपने देखा होगा आज आंखों की तकलीफ बहुत बहुत से लोगों को हो रहा है तो आंखों की तकलीफ होना या विटामिन ए की डिफिशेंसी होना इसका मूल कारण है जब हम दूसरों की कमी कमजोरियां देखते हैं तो अपनी आंखों के ऊपर इसका असर होता है इसीलिए यदि हम दूसरों की कमी कमजोरियां देखना बंद कर दें अब देखिए आंखों की कोई तकलीफ नहीं होगी यानी शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होगा क्योंकि हम दूसरों की घर के किसी व्यक्ति के अंदर सिर्फ कमी कमजोरिया ऐसा नहीं है, नहीं है तो उसके अंदर कई अच्छाया भी है लेकिन यदि हम अच्छाइयों को अवॉइड करके सिर्फ कमी कमजोरियों को देख रहे हैं तो शॉर्ट साइटेडनेस आती है तो अगर हम इसे एक फॉर्मूला के रूप में डाल करके देखें तो हकीकत बात यह है कि जो डेफिशिएंसी है या डेफिशियम वो हकीकत में होता है ओरिजिनली होता है स्पिरिचुअल इम्बेलेंस या डिवाइन वैल्यूज की डेफिशियंसी हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा की डेफिशिएंसी। अगर सकारात्मक गुण या डिवाइन वैल्यूज या दिव्य गुण नहीं है तो इससे ट्रिगर ऑफ होता है इसके फलस्वरूप होता है इमोशनल इम्बैलेंस इमोशनल इम्बैलेंस अर्थात हमारे संकल्प और भावनाओं के अंदर एक असमानता आना वो नकारात्मकता की ओर चला जाता है अब जैसे ये संकल्प या भावनाएं नकारात्मक होती हैं तो उससे प्रोत्साहन मिलता है जी अर्थात आपने एक संकल्प लिया तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा वातावरण में फैलती है तो कैसे संकल्प हम ले रहे हैं किस तरह की ऊर्जा हम इस कुदरत को इस नेचर को इस वातावरण को हम दे रहे हैं इसके ऊपर स्टडी करना बहुत जरूरी है यदि हम सकारात्मक संकल्प कर रहे हैं अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा हमसे निकलेगी और वातावरण में जाएगी इस दुनिया को मिलेगी यदि हम नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक संकल्प कर रहे हैं तो नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और सारे वातावरण में जाएगी मिसाल के तौर पर यदि ऑफिस में एक बॉस बैठा हुआ है हमें उससे कुछ काम है अभी उसने कुछ नहीं बोला एक शब्द नहीं बोला लेकिन हम दरवाजा खोल करके देखेंगे तो हमें पता चलता है वो निगेटिव एनर्जी है वो निगेटिव वाइब्रेशन है तो इसी तरीके से यदि हम खुशहाल हैं खुशनुमा है तो अपने आप उस वातावरण के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और सभी को मतलब जो भी वहां पर आएगा उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी अब ये मेंटल इम्बेलेंस जो होता है तो इसे एक मशीन है उससे हम मेजर कर सकते हैं उसे माप सकते हैं उसको EEG प्रोसेस बोलते हैं। बोलते हैं, हैं। उससे पता चलता है कि एक व्यक्ति अल्फा स्टेज के ऊपर है या बीटा स्टेज के ऊपर इम्बेलेंस जब होता है तो इसका असर इस शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके ऊपर हो जाता है यानी जो हार्मो को यानी केमिकल्स को रिलीज करने वाला सिस्टम है जैसे ही उसको ऊर्जा मिलती है ब्रेन पॉजिटिव वेव्स थे या नेगेटिव वेव्स थे तो उस तरह के पॉजिटिव यानी अल्कलाइन केमिकल्स या एसिडिक केमिकल शरीर के अंदर फ्लो करते हैं तो एक केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है शरीर के अंदर क्योंकि सब कुछ इस शरीर के अंदर जो है इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस सभी डॉक्टर्स मानते हैं इस चीज़ को और ये केमिकल इम्बैलेंस होने के बाद में फिर उस व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है यानी इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कब तक वो इस चीज़ को ले सकता है और उसके बाद में फाइनली एक फिजिकल इम्बैलेंस होता है फिजिकल इम्बैलेंस यानी इलनेस, यानी बीमारी होती है अब ये इलनेस भी कभी जो ये शब्द है इसे हम एक बड़े अलग ढंग से देखते हैं कि इलनेस यानी बीमारी यदि हम इसे एक फिलोसफिकल वे से देखें या एक आध्यात्मिक नज़रिया से देखें तो आई एल एल एन ई एस एस को हम बाहर निकाल दें। का अर्थ ही होता है सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के अभाव से के कमी से इस भौतिक शरीर को इस पांच तत्व के शरीर को बीमारी लगती है तो हमने शुरुआत की थी संकल्प से और आते हैं उसी के ऊपर कि यदि हमारे संकल्पों और विचारों में हमारी भावनाओं में सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो जाकर के इस शरीर को बीमारी लगती है और फिर बाद में फलस्वरूप डॉक्टर बोलते हैं कि ये ये डेफिशिएंसीज़ है जाओ ये ये टेस्ट करा लो और फिर वो तरह की गोलियां ले लो उससे पूरी हो जाएगी क्या हकीकत में ये डेफिशिएंसी पूरी होती है वो डेफिशिय पूरी करने के लिए हम बाहर से कोई गोली लें उसके बदले में कोई ऐसी प्रक्रिया आ जाए मेडिकल वर्ल्ड के अंदर हम उसको बहुत सराहेंगे बहुत उसको सलाम करेंगे कि जिसके आधार से शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं जो ये सभी कुछ बना सकती हैं हम उन्हीं को चालू करें उन्हीं से हम बनवाएं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं जहाँ पर हम अपने अंदर जो चीज़ें हैं जो एक्चुअली में कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रोसेस है जो खुद अपने आप उसको हील करती है तो उसी के अंतर्गत मैं चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि हम लोग जब, -जब मेडिसिन लेने जाते हैं कैल्शियम की डिफिशेंसी हो गई तो कैल्शियम की गोलियाँ लेते हैं आयरन की डिफिशेंसी हो गई तो आयरन की गोलियाँ लेते हैं ये तो ऊपर से हम लोग उसको दे रहे हैं तो फिर बॉडी जितना उसको अब्ज़र्व करता है उस हिसाब से वो को जो ना उसका जो है रिज़ल्ट मिलता है लेकिन हम लोग अगर यश कुमार की जो बात है अगर उसको गहराई से हम लोग अगर समझ लें तो यहाँ पर ये बात पता चलता है कि वो कमियाँ जो है अपने अंदर की है और जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने पिछली बार भी बताई थी वो बात यहाँ पर भी सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो डेफिशेंसी है वो किसी ना किसी कमी के कारण है वैल्यूज़ की कमी के कारण है या किसी शक्ति के कमी के कारण है अगर हम उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं या एक्टिवेट कर देते हैं उस चक्र को या उस सेल्स को तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से नेचुरल वे में अपने बॉडी को हील कर सकेंगे या उस डेफिशेंसी को उस कमी को पूरा कर सकेंगे मुझे ये ऐसा लगता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे एक एक सिंपल एग्जाम्पल दीजिए जैसे कैल्शियम की कमी है तो उसको क्या कर सकते हैं किस वजह से वो कमी है और कैसे पूरा किया जाता है ये आपका सवाल का जवाब देने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहते जी. हैं आप जोड़ना चाहते हैं इसमें कि ये जो ग्रंथियाँ हैं जो शरीर के अंदर हैं बनी हुई हैं इन्हें पता है कि हमें कितना कैल्शियम या आयरन या विटामिन बी ट्वेल्व को और वो सेंस करते हुए उतना देते हैं हैं और यदि हम बाहर से ले रहे हैं, तो वो लेने के बाद में पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होती है शरीर में ऐसा जरूरी नहीं।, नहीं है नहीं। जितना शरीर को चाहिए वो ले लेगा बाकी का या तो वो फेंक देगा और यदि वो शरीर में रह जाए तो वही प्रोटीन वही कैल्शियम वही आयरन uh, की दवाई जो हमने लिया या टॉनिक ली है वो टॉक्सिन का भी काम कर सकती है वो हानिकारक भी हो सकती है इसीलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सभी अपने डॉक्टर भाइयों से वगैरह से कि ऐसा कुछ करें ऐसी कोई प्रक्रिया बताएं जिसके कारण से शरीर के अंदर रखी हुई जो ग्रंथियां हैं जो जिनका मूल स्वधर्म ही है कि हमें इस तरह की चीज़ें बनाना है तो वो अपना कार्य करने लग जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी आपने जो कैल्शियम की के कैलियम सफाल पूछा है तो यदि हमारे संस्कार में माफ करने की अगर गुण आ जाए कि हम दूसरों को माफ करने लग जाएं, हम बात को पकड़ के ना रखें ये कैल्शियम की डिफिशंसी उससे पूरी होती है और इसके अलावा कुदरत ने एक बहुत बढ़िया सी चीज दी दी है हमें कि जो चमत्कारिक काम करती है जिसे हम सहजन की फल्ली बोलते हैं तो ये अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में उसको सैजन की फलि बोलते हैं यदि इसका सूप बना करके पिया जाए तो बहुत बढ़िया ढंग से कैल्शियम की डेफिशिय पूरी हो, हो सकती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने कैल्शियम की पूरी जो है डिफिशेंसी को कम कर सकते हैं वो इस तरह से कि आप ड्रम्स जो है, फलियाँ जो है सूप बना के पी सकते हैं और दूसरा दूसरों को माफ़ करना ये एक अच्छा गुण है अगर इस चीज़ को या इस थीम को आप लेकर चलते हैं कि आपके साथ जो भी जैसा भी जिसने भी किया हो लेकिन उन सभी को आप माफ़ करते चलें तो भी आपका कैल्शियम डिफिशेंसी जो है आपको नहीं होगा तो चलिए ये दो बातें बहुत ही अच्छा आप थोड़ा तो सा नोट करके रखिए इस तरह का प्रयोग आप अगर करते हैं तो नेचुरली आपको काफ़ी रिजल्ट मिल सकता है तो आप प्रयोग भी करिएगा लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे इसी सिलसिले को जारी रखते हुए लेकिन गीत के बाद सुनते रहो मुस्कराते रहो पत्थर धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानो तुझ पर निर्भर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है गुन ही गुन भरे पड़े तुझ में अंतर तेरा रत्ना कर है सदगुण अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुण अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है नदी न अपना जल पीती है पेड़ न अपना फल खाते पर उपकार के लिए ही हम ये अनमो जन्म पाते जो पर दुख को अपना माने है सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सदगुण अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानो तुझ पर अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सद्गुण अवगुन के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है कोई हीरा है कोई पत्थर है कोई हीरा है कोई पत्थर है कोई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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एस कुमार जी से जो साइको नीरोबिक और हिप्नोथेरापिस्ट है और साथ ही साथ लॉ ऑफ एट्रैक्शन और बहुत सारे सेल्फ मैनेजमेंट के कोर्सेज़ भी कराते हैं कॉपरेट वर्ल्ड में तो ये ऐसी कुछ बातें जैसे कि हमने अभी शुरुआत की थी कि किस तरह की डेफिशेंसी क्यों होती हैं और उस पे कैसे हम काबू पा सकते हैं उन चीज़ों को कैसे पूरा कर सकते हैं वो डेफ़ेंसी जैसे आयरन हो या कैल्शियम हो या कोई भी तरह का कमी हो उसको किसी वैल्यू की कमी के कारण वो चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा तौर पर मोस्टली आता है ऐसा यश कुमार जी का कहना है तो आइए इसी पर और भी ज़्यादा प्रकाश हम लोग डालेंगे मैं चाहूँगा कि और भी बातें जो हैं गहराई से इस चीज़ को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताइए कि, कि किस तरह से हम अपने कमियों को या डेफिशेंसी को ख़त्म कर सकते है किस वैल्यू के वजह से से कैसे वो चीजें आ सकती हैं। जो बात हमने हमने पहले पहले अभी ब्रेक से पहले हमने की थी, जी। हम चाहते हैं कि इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलें तो हम फिर एक बार सभी श्रोताओं का ध्यान खिंचवाना चाहते हैं कि जो हमने फाइव पॉइंट फार्मूला बोला था कि हकीकत में डेफिशेंसी होती है या अभाव होता है गुणों का यदि गुण हमारे अंदर नहीं है अच्छाइयाँ या सकारात्मकता देखने का गुण हमारे अंदर नहीं है तो उससे संकल्प और भावनाओं के ऊपर असर पड़ता है और उसमें एक इम्बेलेंस क्रिएट होता है यदि हम सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक संकल्प नहीं कर रहे हैं तो आम जनता के लिए आम पब्लिक के लिए बहुत छोटी बात है उसमें क्या है देख लिया लेकिन इसका कितना गहरा असर हो सकता है हमारे अपने व्यक्तित्व पे हमारी अपने स्वास्थ्य पे और इस पूरे दुनिया की ऊर्जा के ऊपर यानी जिसको हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है हमें इसके बारे में एजुकेशन नहीं है और हम इसके ऊपर सोचते भी नहीं हैं तो जो संकल्प हम करते हैं और जैसा हमने पहले कहा था दीक्रेट किताब में लिखा हुआ है यू रेज अट क्रिएट एन एनर्जी संकल्प से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा से वातावरण में एक एक पावर है, एक शक्ति है। शक्ति उस शक्ति को यह ऊर्जा मिलती है जैसे हम बोलते हैं घृत आकर्षण तो दो तरह के घृत आकर्षण होते हैं एक जमीन के अंदर है कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो उसको नीचे खींच लेगी ऐसे ही एक घृत आकर्षण वातावरण के अंदर है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है जैसी हमारी सोच होगी जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी परिस्थिति को सामने लेकर के आता है वैसे ही माहौल हमारे लिए क्रिएट करता है तो हम ध्यान रखें कि हम कैसे संकल्प उत्पन्न कर रहे हैं कैसी हमारी भावनाएँ हैं वो महज इतना सा नहीं है सोच लिया उसमें क्या होता है कोई पैसा तो नहीं लगना ठीक है।, है सच में पैसा नहीं लगता है आपके सोच के ऊपर लेकिन आपके सोच के कारण क्या क्या हो सकता है बहुत जरूरी है सबसे पहली चीज की हमारी सोच से हमारे संकल्प से हमारी भावनाओं से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा सबसे पहले हमारे इस शरीर को ही लगती है जिसके अंदर के हम यानी मैं आत्मा स्थित हूँ मैं आत्मा अपना सारा कार्य तीन सत्ताओं के जरिए कर रहा हूँ मेरे मन से बुद्धि से और संस्कारों से तो मन में संकल्प उत्पन्न हुआ बुद्धि ने उसको पिक्चर पिक्चराइजेशन या विजुलाइजेशन करके उसको आगे बढ़ाया और बार बार जो हम संकल्प करते हैं जो भावना करते हैं उसका इंप्रेशन क्रिएट होता है जिसको हम संस्कार कहते हैं तो इस संकल्प के कारण जैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है सबसे पहले इस शरीर को ही वो ऊर्जा लगती है और फिर बाद में वो वातावरण में जाती है फिर बाद में उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन झेलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर वैसा काम उसको करना पड़ता है वैसी परिस्थिति या वैसी स्थिति हमारे सामने लाने की और उसके बाद में ये ऊर्जा पूरे विश्व में पूरे वातावरण में फैल करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर वैसा प्रभाव डालती है तो जैसे जिद का संस्कार आम तौर पे आपने देखा होगा कि लोग ज़िद्दी हैं ठीक है हम समझते हैं कि भाई ये इंसान ज़िद्दी है और वो ज़िद्दी व्यक्ति बार बार ये कहता है मेरी बात क्यों नहीं सुनी मेरी बात क्यों नहीं सुनी मेरी बात क्यों नहीं सुनी इसका प्रभाव क्या होता है आपने देखा होगा कुछ साल के बाद में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं ये सीनियर सिटीज़न होने के पहले भी कई हैं जो कि डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं हमें सुनने की तकलीफ़ है कान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो क्षमता नहीं, नहीं दे रहे हैं इसका मूल कारण है इतने साल जो जिद का संस्कार था ना इतने साल जो हम बार बार बोलते आ रहे थे ना लोगों को मेरी बात सुनो मेरी बात ही सुननी पड़ेगी तो सुनने की कमी या सुनने की तकलीफ होती है तो ऐसे ही हम अपने श्रोताओं का ध्यान खिंचवाना चाह रहे हैं कि हमारी हर एक छोटे में छोटी हरकत हमारे छोटे में छोटे संकल्प हमारे छोटे में छोटे इमोशन यानि भावना से बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है अपनी हेल्थ के ऊपर भी अपने व्यक्तित्व के ऊपर भी और इस सारी विश्व के ऊपर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हम लोग अपने अगर स्वभाव संस्कार को ठीक रखेंगे तो ही शायद मुझे लगता है कि हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और इसके लिए जैसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं एक जो यश कुमार जी ने अभी जिक्र किया सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है अगर हमारा जिद वाला संस्कार बहुत समय तक चलता है तो इस तरह कई चीज़ें हैं जैसे हमारी दूसरों की कमी देखने की अगर आदत है तो आईसाइट पे उसका प्रॉब्लम आता है या उसके ऊपर असर पड़ता है आँखों के ऊपर तो इस तरह हमारे स्वभाव भावनाएँ जो है हमारे शरीर के ऊपर किस तरह से काम करता है और किस तरह की कमी हमें महसूस होती है किस तरह का शरीर के ऊपर उसका असर होता है वो बहुत ही सुंदर ढंग से स्वभाव संस्कार से लेकर उन्होंने बताया है और मुझे लगता है कि हम इसमें जितना गहराई से हम अपना चिंतन करेंगे मनन करेंगे तो हम अपने स्वभाव संस्कारों के पर अगर काम करना शुरू करते हैं तो नेचुरल वे में हम अपने आप को हील कर पाएंगे या ठीक कर पाएंगे और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग जो है इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं तो एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है क्या ऐसा कोई विधि है टेक्निक है समझो मेरा जिद का स्वभाव या दूसरों को कमी कमी देखने का स्वभाव है अब मैं अपने आप से तो काफी समय तक यहाँ 20-25 साल 30 सालों से इस संस्कारों को कर ही रहा हूँ ये संस्कार मेरे अंदर है नहीं जा रहे तो क्या कोई ऐसा प्रैक्टिस या कोई ऐसा टेक्निक है जिससे मैं अपने स्वभाव में बदलाव ला सकूँ और अपने नेचर को बदल सकूँ बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सवाल को सुनकर के और अपने श्रोताओं के लिए हम ये फिर से एक फाइव पॉइंट फॉर्मूला बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज होती है जैसे कि आपने खुल के बोला कि मेरा यह संस्कार है और मुझे इसको दूर करना है लेकिन 95 परसेंट जो इस दुनिया के ऊपर हैं वो स्वीकार नहीं करते इसीलिए सबसे पहली पॉइंट आती है द रियलाइजेशन अर्थात स्वीकृति कि हाँ हमारे अंदर कमी कमजोरी है ये पहली पॉइंट होती है स्वीकृति रियलाइजेशन सेकेंड पॉइंट आती है द आइडेंटिफिकेशन हम आइडेंटिफाई करें कि मेरी कमी कमजोरी क्या है उसके बाद में आता है सोल्यूशन सोल्यूशन अर्थात हम महान व्यक्तियों की किताबों से या जैसे हमलों के लिए तो हम जो ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं हमें मुरली के जरिए बहुत अच्छी और ऊंची शिक्षाएं मिलती है तो वो हमारे लिए सॉल्यूशन का काम करती है फिर इस सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन आता है यानी जिसको हम धारणाएं कहते हैं कि हमने सुन लिया ताली बजाई और चले गए उससे परिवर्तन नहीं होता है जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट करते नहीं करते हैं जब तक हम उसे धारण नहीं करते हैं तो परिवर्तन नहीं होता है और उसको धारण करने के बाद यानी उसको इंप्लीमेंट करने के बाद में फिर हम एनालाइजेशन करें कि पहले मेरे में क्या कमी थी क्या मेरी स्थिति थी और अब हमारे में कितना चेंज आते जा रहा है और एनालाइजेशन का अर्थ होता है एक तो स्टडी करना और दूसरी चीज होता है कि अपने को अपग्रेड करना कि हम और नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाए और अपने आप को अपग्रेड करते जाए तो कुछ एग्जाम्पल अगर आप दे पाए तो बड़ा अच्छा होगा कैसे हम लोग इस स्वभाव के कारण हम क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं किस तरह की सोच बना सकते हैं क्योंकि स्वभाव एंड संस्कार की जहां बात आती है इट गोज़ ऑन लॉन्ग टाइम तब जाके हमको पता चलता है वो भी दूसरों के फीलिंग से या थोड़े अपने चिंतन से पता पड़ जाता है इसमें हम लोग फिर कैसे चेंज अप कर सकते हैं इमिडिएटली कैसे हम लोग अपने आप को विड्रॉ करें उस, उस संस्कार से अगर हम शास्त्रों को देखें या फिर जो महान व्यक्ति हैं उनके आ, किताबों को पढ़ करके देखें या फिर हमलों के लिए जो मुरली मिलती है उसको हम देखें तो हमें एक चीज बहुत बुनियादी तौर से सिखाई जाती है कि ज्ञान एक दर्पण है तो इस दर्पण ज्ञान के दर्पण में जब हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे मेरे में ये ये कमी कमजोरियां हैं ये मेरे में नेगेटिविटीज हैं अब इसको पूरा करने के लिए फिर ज्ञान ही हमें वो मटीरियल देता है कि ये इस तरीके से हम अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर सकते लेकिन एक बहुत ही छुपा हुआ पहलू इसके अंदर है कि इन अच्छी बातों को इन सकारात्मक संस्कारों को हम अपने अंदर या इस सकारात्मक क्वालिटीज को अपने अंदर धारण करना चाह रहे हैं तो इसे धारण करने के लिए एक बल चाहिए और वो बल आता है मेडिटेशन से इसीलिए मेडिटेशन को योग बल कहा गया है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो व्यक्तित्व में पिघलाव आता है एक मेल्टिंगनेस आता है और हमारी नकारात्मक क्वालिटी जो है मेल्ट होने लगती है और जब वो मेल्ट होती है तो फिर उसी समय पर हम उसको अगर सकारात्मक क्वालिटीज से पॉजिटिव वैल्यूज से हम भरने शुरू करें तो ओवर द ईयर धीरे धीरे करके हमारे व्यक्तित्व तो में सुधार आने लगता है हमें खुद को महसूस होने लगता है कि हाँ पहले मेरा सोच जो है इस तरीके से होती थी अब जो है हम ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा सा केयर फ्री होकर के, ठीक है यार कोई है गलत ढंग से पेश आ रहा है मुझे क्या लेना देना उससे लेकिन पहले हम उसके ऊपर नहीं होते हम बहुत सीरियसली सोचने लगते थे दूसरे के बारे में और जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं ज्ञान को धारण करने लगते हैं तो फिर वही हमारे अंदर एक परिवर्तन आ जाता है कि हम देखते हुए भी जैसे हमको ऐसे लगता है ठीक है भाई वो कर रहा है मेरे को क्या लेना ले। है मेरे को क्या लेना हम क्यों उनके चीज़ों में पढ़ें चलिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता या हमारे जो लिसनर है रेडियो मधुबन को इस वक्त जो सुन रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप शायद ही बात को समझ गए होंगे कि यश कुमार जी जिस तरह से बात कर रहे थे और जिस तरह से वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहे थे कि स्वभाव संस्कार या जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है उसको बदलने के लिए जो है आपको किसी गुरु या फिर जो ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान वगैरह सुनाया जाता है वो चीज़ों को आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान को ही एक दर्पण उन्होंने बताया बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया और दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने चेहरे को ठीक कर सकते हैं बना सकते हैं मेकअप कर सकते हैं जैसा हमको लुक चाहिए वैसे हम लुक दे सकते हैं वैसे ही जब हम अपना ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे और किसी हायर एजुकेशन माना किसी बड़े व्यक्ति के साथ या किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ अपने आप को तालु रखेंगे संग में रखेंगे तो जैसा संग आप करेंगे वैसा रंग आपको लगेगा तो ये एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि, कि किसी गुरु यानि किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ आप अपने आप को अगर एक कंपेन बनाएंगे तब ये चीज़ें हो सकती हैं तब वो चीज़ें आपके ऊपर काम कर सकती है और आप भी अपने आप पर काम कर सकते हैं दोनों चीजें हैं लेकिन इसको और भी गहराई से हम लोग अगले एपिसोड्स में कुछ नए टॉपिक के साथ जोड़कर आपसे शेयर करेंगे और आज के लिए बस इतना ही आप सभी लोग खुश रहे मस्त रहे यही शुभकामना करते हैं हम आप सदा खुश रहे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए एस कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कार ओ ओ ओ, ओ ओ ओ निशाने पे नीचे का नशा ही चढ़ाता नशा ही गिराता और नशा ही बढ़ाता नशा ही गिराता और नशा ही बढ़ाता निशाने पे नीचे का नशा ही चढ़ाता नशा ही गिराता और नशा ही बढ़ाता नशा ही गिराता और नशाही नशा ये बढ़ाता नशा जो रूहानी शिव ने ब्रह्मा को पिलाया नशा जो रूहानी शिव ने ब्रह्मा को पिलाया मध्याचिमा में कम का पाठ पढ़ाया ब्रह्मा नशे में शिव के ओ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 मान नशे में निज का जीवन लगाती नशे में निज का जीवन लगाती जीवन लगाती माना जीवन बनाती पद पाती ऐसा जैसा हो पद पाती ऐसा जैसा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 अति इंद्रिय सुख वो रूहानी नशा है अति इंद्रिय सुख वो रूहानी नशा है चिंता व बंधन से मुक्ति दशा है जीव फसा है शिव ये ओ, ओ, ओ, ओ जीव फसा है शिव ये पिला कर छुड़ाता नशा ही बढ़ाता निशाने पे पीछे का नशा ही चढ़ाता नशा ही गिराता और नशा ही बढ़ाता नशा ही गिराता और नशा ही बढ़ाता शर्मा तो नजर का नशाइक नजर का बुला करके के देख दुनिया है बेफिकर सा साफरी नशों को वो तो ओ, ओ, ओ आप नशों को वो तो पल में उड़ाता नशा ही बढ़ाता निशाने पे पी का नशा ही चढ़ाता नशा ही गिराता और नशा ही बढ़ाता नशा ही गिराता और नशा ही बढ़ाता